में जमा की है ये शोभा नहीं है शोभा इस बात की है कि नो जमा करे पैसे को ना अपने खा जाए अपनी भोग में भी न लगा दे बल्कि दान में से बांटता रहे और इतना दान बांटे कि भीड़ लगी रहे देखो जन उदार ग्रह जातक भीड़ा जैसे जातक वृक्ष लोग हैं जो भीड़ी हो ऐसे वो सरोवर में पानी पीने के लिए प्राण पशु आते रहते थे आते रहते थे और वो फिर उसमें जल भरा देता था खूब जल सरोवर भरा रहे पी का तो लेकिन उसे खत्म नहीं होता है देते जाते हैं वो कभी कभी लोग बात तो से पूछने लगे अरे आप जान की बड़ी मेहमात है तो और गृहस्त लोग सब दान में बांटी देंगे तो फिर उनका क्या होगा तुलसीदास तो तो से कहते हैं अरे इसकी बात तुम चिंता मत करो जैसे कि पक्षियों के पीने से कोई पानी नदियों का तारावों का पानी घट नहीं जाता इसी प्रकार से भिक्षकों को दान देने से किसी का धन घटता नहीं नहींसी तो पंचमी के पीए घटे न ये ने ये उदाहरण है तो डरने की बात नहीं कि दान दिए जाएंगे दान दिए जाएंगे तो क्या हो जा? जाएगा घट जा, जाएगा हमारा ग्रमा पास रह जाएगा सब बट जाएगा घटेगा नहीं कुछ वो तो न दो घट जाएगा ये देते रहेंगे तो घटेगा नहीं कहते हैं लेकिन हम तो कैलकुलेशन करके देखा है कि सौ में से एक रुपया निकाल दो तो भी रह जाते अरे निन्यानवे भी रह जाते ये तो देखते हो तो फिर उसके जगह भी दस और आते हैं और फिर निन्यानवे में दस जोड़ो तो एक सौ हो जाते हैं ऐसा भी नहीं देखा आना भी तो एक रास्ता है जैसे जैसे दान देंगे वैसे वैसे आने का भी साधन बनेगा उसकी तरफ भी ध्यान दो ये तो सचाओं के आता तो रहे लेकिन दान न दे तो आने बंद हो जाए घट जाए रुक जाएगा इसलिए कहते हैं कि दान बढ़ता रहे जन उदार ग्रह जात भीरा अब वो अब जन के संबंध में कहते हैं सरोवर में जल कैसा है कि पुराने सघनों उदजन बेघ नाइ मर्म अब कहते हैं देखो तो वो पानी के ऊपर प्रेम के पत्ते हैं ऐसे कमल है और कमल के जो पत्ते होते हैं हरे पत्ते कमल के वो सब फैले हुए हैं और बीच बीच में कमल लाल मिले पीले कमल बीच में खिल रहे हैं तब तो जब कमल के पत्ते कैसे होते हैं पानी के ऊपर जब वो हो पत्ता खा जाता है तो पानी भग जाता है तो उसके नीचे पानी दिखाई नहीं देता तो इस प्रकार से यज्ञ सरोवर का जल बिल्कुल निर्मल है लेकिन निर्मल जल के ऊपर तो ये सब के पत्ते जो वो सब फैले हुए हैं उसमें नीचे का जल दिखाई नहीं देता ऐसा सरोवर है अब ये क्या हुआ कहते तो हैं कि माया छन्न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म अब वो जल तो निर्गुण ब्रह्म की तरह है और उसके ऊपर पुरेम के पत्ते पड़े हुए हैं वो माया है और फिर आगे जगह परिणाम करें उनको देखो कि उसके ऊपर कमल खिले हैं तो जो कमल खड़े हैं वो क्या है अब वो जो है सगुण ब्रह्म हो गया तो जो सरोवर में पहुंच करके तीनों परमात्मा का पूरा रूपक बन जाता है निर्गुण ब्रह्म माया और सगुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म जो माया का आते थे अब भगवान राम लीला कर रहे हैं ये माया में लीला कर रहेगे तो उनके माया का भी प्रयोग कर रहे हैं उसके साथ में तम नाम रूप धारण किए हुए विषाद कर रहे हैं तो सब माया तो खेल है भगवान राम का तो इसलिए माया भी साथ है, लेकिन ब्रम जो वो माया के अतीत है अब अब देखो भगवान ने अवतार लिया या भगवान ने ये जगत का रूप किया तो जगत तो दिखाई देता है हमको लेकिन इस जगत के मूल में विद्यमान जो परमात्मा है जिसके ऊपर ये सब जगत स्थित है वो परमात्मा नहीं दिखता ब्रह्म नहीं दिखता किसी प्रकाश सरोवर को जल तो नहीं दिख रहा है के पत्ते पत्ते दिख रहे अब जल इसे जरूर है अब जब पुराण के पत्ते हरे हरे फैले हुए हैं और कमल खुले हुए हैं तो ये नी सन माता री के जल भराव है वो तो, तो भाई जानते हैं सन माता री से जरूर है सो नीचे इसी प्रकार से जब जगत दिखाई देता है नाम रूपात्मक और ये हम जानते हैं कि प्रत्येक नाम रूप जो है जितने भी होते हैं वो किसी न किसी अधिष्ठान होते बिना अधिष्ठान के कोई रूप हो ही नहीं सकता निराधार कोई रूप हो ही नहीं सकता तो जब समस्त जगत रूपात्मक है तो इसके मूल में कोई एकता तो होना ही चाहिए इसके ऊपर ही सब रूप टे हुए हैं ऐसे जान लो जैसे परिणाम को देख करके जन जानते हैं ऐसे जगत को देख करके ब्रह्म को ज्ञान दो नगुण ब्रह्म का ज्ञान हो गया सगुन ब्रह्म कैसा है अरे सगुण ब्रह्म की तो सुंदरता कमल के समान है हम भगवान राम की जैसे बार बार कहते हैं नेत्र कैसे कमल के समान मुख कैसा कमल के समान चरण कैसे कमल के समान हाथ कैसे कमल ये कमल कमल क्या है सभी है ये सब है भगवान का सब रूप है इसलिए कहते हैं कि देखो माया छे किए जय श्री मेुगण ब्रह्म सुखी मीन सब एक रस अति आजाद जल माये सुखी मीन अब उसके जल के भीतर है मसीिया में तो कहते हैं सुखी मीन सब एक रस सब जल में मसीहा बास कर रहे हैं अति आजाद जल माये मसी जल में और प्रसन्न अखूब पानी है अखूब पानी अपने खूब प्रसन्न है वो अपनों से बात करती हैं खूब आनंद में कैसे बात करते हैं यथा धर्मशीलन के दिन सुख संयुक्त हैं, अभी देखो और तो जैसे कि धर्मशील व्यक्ति जो है उनके दिन सुख संयुक्त जाते हैं धर्मशील व्यक्तियों को दुख होता अब शास्त्रों का हमारा जो इस बात को दृढ़ता बार बार अपने मन में एक सुख का संबंध धर्म से है जब व्यक्ति धर्म जीवन जियेगा इसीलिए देखेंगे कि इसमें जो है ये धर्म के फल क्या है जब से धर्म सामान्य धर्म का पालन करेगा तो भौतिक सुख उस प्राप्त होगा तो ये भौतिक सुख किनको प्राप्त होता है तो धर्मशील व्यक्ति है तो मछलियों का आघात जन्म में किस प्रकार से सुखी हो रही है, जैसे धर्मशील व्यक्तियों तो को सुख प्राप्त होता रहता है सुखी रहते है हैं और वो अधर्मी व्यक्तियों के लिए धन भले आ जाए संपत्ति भली आ जाए लेकिन उसमें दुखी तो रहते हैं उनको सुख प्राप्त नहीं होता उनको सुख का संबंध धर्म से है दुख का संबंध अधर्म से है धन संपत्ति से नहीं है और हमें कि धन होगा तो सुख होगा इस प्रकार तो साथ से का साधन आपका और विचार करेंगे जब बुद्ध स्वच्छ निर्मल होगी तो समझ में भी आने लगेगी कि हाँ देखो सुख का संबंध धर्म से है अधर्म से नहीं है धर्मा धर्म से सुख दुख का संबंध है धन संपत्ति आज से बाई जगत की वस्तुओं से नहीं है इसलिए कहते सुखी में सब एक रथ अति अजात जल माये यथा धर्मशीलन के दिन सुख संवेदना है ये बात अंतर पदार्थ नहीं धर्मशील लोगों के दिन सुख के साथ व्यतीत होते हैं ऐसे दूसरी जगह भी धान या आए हैं वहां कई जगह पर इसी राशि ने यही बात दोहराई है जैसे नदियां जो है दो प्रकार की होती है एक तो बरसात में पानी बरसा थोड़े दिन बरसा और सूर्य खत्म हो गई एक नदियां वो होती है जो बारह महीने पानी बहता है तो जिनमें जिनके बारह महीने नदियां कौन सी बहती हैं जिनमें की जहां पानी का स्रोत कहीं कुछ होता है या तो बर्फ हो या सरोवर हो वहां से नदी निकली हो तो बराबर पानी आता रहेगा गर्मी के दिन में आता रहेगा सजन मूल्य जिन्हें सरतन ना ही बरस गये पुण्य सुखाही जहाँ बरस गए सुख जाती है इसी प्रकार से कहते हैं कि जिनके की मूल में जीवन में धर्म, धर्म, धर्म यदि मूल नहीं है तो व्यक्ति को क्षण मात्र के लिए सुख का लगे भले उसे सुख कि हमें सुख प्राप्त हो रहा है लेकिन बिना धर्म के सुख व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता इसलिए धर्म का मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए ये उदाहरण दूसरी जगह तुलसीदास ने दिया इस प्रकार के नदी का उदाहरण दिया ऐसे और जगह भी बहुत उदाहरण इस प्रकार के हैं जहां यही कहा है कि यह है कि धर्म में जो पुरुष है उन्हीं को सुख प्राप्त होता है वो तो प्रसिद्ध ही है धर्म के तीन फल जो वो जगह जगह बताए गए हैं उनमें भी ये बात आती आती है ये कि धर्म नीत उपदेशीयता ही तीरथ भूत सुगत जाही, इस प्रकार के जहां पद हैं उनमें तो ये है ही है कि जहाँ बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो है वो सुख चाहता है भौतिक सुख चाहता है यश की चाहता है स्वर्ग चाहता है तो ये तीनों फल धर्म के हैं, धर्म के ही मार्ग पर चलना चाहिए लेकिन शास्त्र का, का काम यह कि व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर लावे और ये भी दिखावे की धर्म के मार्ग पर ही सुख है धर्म के मार्ग पर सुख नहीं है लेकिन जब दिन शास न देखें अपने मन से विचार करते हैं तो व्यक्ति के मन के ऊपर बुद्धि के ऊपर माया छाई रहती है और माया जो उल्टा सुझाती रहती है उसे ही सुझाती है अरे अगर धर्म के चक्कर में पड़े तो भूखों मर जाएंगे ये जो कथन जो है ये माया उसकी बुद्धि में बैठ करके उसके बुद्धि में ऐसा निश्चय करा देती है क्या धर्म के मार्ग पर चलने में ही सुख है अब देखियो सरोवर कर्ण रागे विकसे सरसुद नारंगा मधुर मुखर कुंजत बहुंगा दो बोलत जलपो कुट कलार प्रभुकण करत प्रशंसा चक्रवात बक खद समुदायी बने बरने सुंदर पति के ंदर सुहा समीप कान ने मुन जिसहा संत बकुल चम्रतमाला पातल तनस पराशर सा नव पल्लव कुसुम चरुनाला संचरी कटली तरजाना शीतल नंद सुंदसभा संत बह मनोहर भाऊ को करें सुन सरस ध्यान मुनि करें फल भारि पिटत सब रहे भूमि निराए परोपकारी पुरुष जिन्हें न मै सुसंपति पाए अनु सरोवर और उसके आस पास की सुंदरता और देखो दिखे सरसव नाना रंगा कैसे नाना रंग के उसमें कमल खिले हुए है मान लाल कमल होता ही है सफेद भी होता है पीला भी होता है नीला भी होता है कई तो रंग के होते हैं सभी रंगों के उसमें जो कमल वो सरोवरंग खिले हुए और <गेगा> मधुर मुखर गुंज बहुगंगा और पड़ोस में उसके ऊपर घमर गुंजार कर रहे हैं <गेगा> मुखर माने गुंजरित हो रहे हैं गुंजक बहुंगा और तो भ्रम है बोधी है मधुर मधुर उनकी भी धनी हो रही है वो भी एक सुंदरता है और बोले तो जल कुक्ट कलहंसा ये पानी में के निकट रहने वाली या पानी में रहने वाले जो पक्षी है उनका वराह है जल कुक्कुट जल मुर्गा भी फैलाता है वो पक्षी जो पानी में रहता है वो जो जल कुकुट है कल हंसा कलहंस राज राजहंस जो सुंदर हंस जो वो हंस भी है सरोवर में जैसे मानसरोवर में हंस है उत्तर में कैलाश पर्वत पर कर, ऐसी दक्षिण में वहां पर भी हंस है हंस भी कई प्रकार के होते हैं हंस मानसरोवर का हंस दूसरे प्रकार का होता है और दूसरी जगह जहाँ कहीं हंस होते हैं तो हंस और प्रकार के भी होते हैं मानसरोवर का हंस हंस सफेद सभी होते हैं और सभी का गुण ये है कि वो अपनी विवेक करने की क्षमता संय होती है ये भी हंस के संबंध में प्रसिद्ध है लेकिन उनके चोट और जो पंजे होते हैं उनके रंगों में अंतर होता है वहाँ मानसरोवर के जो हंस हैं उनकी चोंच लाल होती है पंजे भी लाल होते हैं लेकिन यहाँ का जो हंस जो है ये है पंपा सरोवर का जो हंस है उसकी चोट और पंजे खौरे रंग के हैं, ज्यादा लाल नहीं है धूमिल धूमिल कोई कोई हंस ऐसे भी होते हैं जो सब शरीर उनका सफेद है लेकिन चोंच और पंजे बिल्कुल काले होते हैं इस प्रकार के चोंच और पंजे के रंग से उनकी जाति बदल जाती है और छोटे बड़े आकार का भी अंतर होता है उनका तो ये हंस कई प्रकार के इस प्रकार के हंस होते हैं तो सिर्फ मानसरोव वाले हंस नहीं है लेकिन ये राजंस हैं यहाँ पर ये दूसरे प्रकार के हैं कलहंस आह प्रबुद्ध लोक जनुकृत प्रशंसा ये सपक्ष बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि तो देखो भगवान श्री राम जी से जय वान कर रहे हैं प्रशंसा कर रहे हैं गो कर रहे हैं बोलते हैं तो अब देखो अब जैसे शंकर जी को जब ये दिखाई देगा सर ये ये तो उनको तो भगवत भाव से प्रवेश होने के कारण ये दिखाई देगा कि अगर ये हंस बोल रहे हैं और अगर जलम आदि प्यारी बोल रहे हैं तो ये क्या बोल रहे हैं ये भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं गो कर रहे हैं पक्षी जैसे बोल रहे हैं तो जो भक्त लोग होते हैं तो देखो ये तो भगवान का नाम दे रहा है एक पक्षी बोलता है ऐसा नाम लगता है ऐसा मालूम पड़ता है श्री प्रभु श्री प्रभु श्री प्रभु, प्रभु बोल रहा है उसकी आवाज जैसे होता अरे देखो श्री प्रभु बोल है भगवान का नाम ले ऐसे करके जो उनका फल दिखाई देता है पक्षी जो है ये है ये भगवान का नाम लेते हैं उनका गुणगान करते हैं ऐसा मालूम होता है और जिन लोगों के भक्त नहीं है उनके लिए पक्षी क्या लगता है टेटे बोलते हैं बस उससे ज्यादा कुछ नहीं तो दृष्टि क्या है तो जैसा भावना होती है फिर भावना के अनुसार दिखाई भी देता है उत्प्रेक्षाएं भी व्यक्ति करते हैं तो अपनी भावना के अनुसार करते हैं ये परीक्षा कराती है मैंने इसके ऊपर जैसे जन कलह से बोल रहे हैं मानो प्रयोग के जन्म जन्म को माने मानो तो जहां मानो शब्द का प्रयोग कविता होता है उत्प्रेक्षा अलंकार कराता है ये मानो ये भगवान की प्रशंसा कर रहे हों ऐसा लगता है चक्रवात बत खग समुदायी चक्रवात चक्रे बक बगे ये पक्षी इनका खुद समुदाय है सरोवर का देखग बने वर्न नहीं आई ये सब बड़े सुंदर हैं लेकिन तो इनकी सुंदरता क्या वर्णन करे देख को बनता है ऐसे सुंदर है ये सुंदर खग कर गन गिरा सोहायी ये पक्षी लोग नहीं लो। माने है वो खगगन मन पक्षियों के समुदाय बड़ी सुंदर वाणी बोलते आवाज इनकी हो रही है जात फसल जन ले तो बुलाई अब ऐसा लगता है जैसे उधर से कोई रास्ता राहगीर निकले सरोवर तो, तो पानी उनके राहगीरों के लिए उत्तम है ही है यहाँ पीए स्नान कर शीतलता प्राप्त करें सरोवर के निकट रागी ठहरते हैं और मनो पक्षी क्या बोल रहे हैं मनो राहगीरों को बुला रहे हैं अरे थोड़ी देर यहाँ रुक लो यहाँ कितना अच्छा सरोवर है यहाँ कैसे तो पी लो मनो राहगीरों को बुला रहे हैं ये तो और उस सरोवर के पंखा सरोवर के पास ही मुनियों ने अपनी कुटिया बना रखी तो मुनि लोग जी जहाँ का जल होता जल के पास नदी के किनारे या सरोवर के किनारे जहाँ बारह महीने ऐसा सरोवर हो जहाँ बारह महीने जल मिल सके तो बस उसी के निकट अपनी वो बना देते हैं कुटी बना ली तो पानी वहाँ सहज बुलंद है बस काल तो शनि को तो मुनि निग्रह छाए चारो दिशा कानन बिकट सो आए कहते चारों दिशाओ साफ तरह सुंदर बन छाया हुआ बनी बन, बनी बन। है खूब बनिल बन बनिल बन सरोवर है उसके चारों ओर खूब बंद है और बन में तरफ वृक्ष हैं उनका वर्णन करते हैं कभी चंपा बकुल कदम्ब कमाला देखो फूलों के भी और फलों के भी सब प्रकार के वृक्ष हैं चंपा तो फूल है बकुल मौसु है ये भी फूल है कदम भी फूल कदम का एक बड़ा वृक्ष होता है लेकिन उसमें भी फूल कदम का फल जो फूल, फूल लगता है उसमें कदम है कमाल वृक्ष है उसमें भी फूल लगता है वो भी वृक्ष जैसा होता है तो ये सब वृक्ष है वहां पर पाटल पाटल के माने गुलाब गुलाब के भी उसमें वहां पर लगे हुए हैं मारो देखो अपने आप उगा हुआ मानो गुलाब सब देखे पाटल और पनस पनस के माने जो है वो हो कटहल कटहल भी हो, फिर लगे हुए हैं पनस और परास परास के मैने ढाक ढाक का पौधा जिसके ढाक एस्की की दोने बनाए जाते हैं ऐसे पराश और रसाला आम इस प्रकार के आम के पेड़ हैं ये भी सब बहुत से है पर नौ का समय के तरफ नाना इस प्रकार के बहुत से वृक्ष हैं और नए नए पत्ती कूपन लगे लाल लाल पत्ते निक, निकले हुए तो बड़े सुंदर लगते हैं वृक्षों में चंचरी के पतली करके आना भवरे जो है वो हो ऊपर गुंजार रहे है और उनका जो है गान हो रहा है सुनाई पड़ रहा है और मंद सुगंध मंद सुगंध बाई चल रही है भाई भी अनुकूल है संत भाई मनोहर बाहू इस प्रकार मनोहर भाई सदा दलती रहती चलती रहती है तो वो भी सुखदायी है कुहू कुहू कोकुल कर रही और तो कोयल बोलती है अलग से बता दो तो सबका पक्षियों का अलग ग्रहण करा है कोयल का है की कोयल जब हो अपने कुहू कुहू की ध्वनि बोल रही है कैसे की सुन गए सरस ध्यान मुनी कर रही ऐसी मधुर बहनी है कि ये लोग जो, जो है ध्यान करने वाले मुनि लोग जो वहां पास करते हैं अपनी कुटियों में वो भी कोयल की धन सुनकर के उनका ध्यान दर चलाया जाता है हाँ कितना सुंदर पक्षी बोल रहा है ऐसे करके धन ध्यान उनका चलाया जाता है अपना ध्यान भूल जाते हैं कोयल की तरफ ध्यान जलाया जाता है तो फलभार मे बिटपस रहे भूमि नहीं आर आए और में खूब फंड लगे इतने फंड लगे कि डायरेक्ट झुकझ गए हैं और इतनी झुक गई के पास आ गए मैंने उस फल भार को फल भी लगे हुए हैं तो फलभार में नम बिट सद रहे भूमि निय उनकी शाखाएं जुम्मी माध्यमें परोपकारी पुरुष जिम्मे नव ही सुसम्पत्ति पाए आजीविक उदाहरण इस प्रकार ये बीच बीच में शिक्षा जिमाते हैं उसमें उदाहरण देते जाते हैं क्योंकि तो जैसे कि सुसम्पत्ति पा करके व्यक्ति जो है वो विनम्र होता है अब देखो दो प्रकार की संपत्ति है एक तो धर्म के द्वारा प्राप्त होने वाली संपत्ति है, सुसंपत्ति है अब सुसंपत्ति है तो अपने आप आपस लगा लो कि कुसंपत्ति भी होगी जब पाप के द्वारा धर्म के द्वारा आएगी तो कुसंपत्ति भी होगी अब इन दोनों का परिणाम क्या होगा जो सुसंपत्ति होगी उसको तो प्राप्त प्राप्त करके व्यक्ति विनम्र बनता है और जो कुसंपत्ति प्राप्त होती है पाप से धर्म से सम्पत्ति प्राप्त होती है तो उसका अहंकार बढ़ता है उसे विनम्रता नहीं आती दंडता आती है इसलिए जिन लोगों के पास अघर्भ से पाई हुई संपत्ति ईजी मनी जिनके के पास आ जाता है वो खूब लड़ाई झगड़ा करते हैं मुकदमा लड़ते हैं एक दूसरे को मरवा दें कटवा दें उनको इस प्रकार से गोलियां चलवा दें चाटी चलवा दें ये सब काम वही लोग करते रहते हैं जिनके पास उस प्रकार से कुसंपत्ति जिनकी आ जाती है उसका अहंकार आ जाता है वही लोग ये सब करते रहते हैं जिनके पास सुसंपत्ति है वे लोग शांत रहते हैं विनम्र रहते हैं इस प्रकार से लोगों को दूसरे लोगों को पीड़ा नहीं पहुंचाते बल्कि उनका उपकार करते हैं तो कहते हैं परोपकारी पुरुष में उनमें परोपकार की भावना होती है वे दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाते जगह जगह देखेंगे तुलसीदास ने ऐसा ग्रहण किया है कि जो <coughs> कि जो लोग इस प्रकार से अहंकारी रखे हैं और संपत्ति प्राप्त कर लेते हैं तो वे दूसरे लोगों को पीड़ा पहुंचाते तो हैं और पीड़ा पहुंचाने तो में उनको प्रसन्नता होती है और जब वो दूसरे लोगों अपना इतना अहंकार दिखाएंगे कि दूसरे लोगों को अपमानित करेंगे अपना इतने धन का अहंकार होगा कि दूसरे लोगों का धन कम है उनको वो कुछ नहीं समझेंगे नीचा समझेंगे मूर्ख समझेंगे उनको दलित फलित इस के भाव रखेंगे और उनका अपमान करेंगे तो ये सब जो है वह शास्त्र विरूद्ध बात है इस संसारी व्यक्तियों की मूलता की बातें हैं साथ तो कहते हैं कि बिल्कुल इस प्रकार का स्वभाव नहीं परिश्रमपूर्वक सुसम्पत्ति प्राप्त करो विनम्रता रखो और जब निर्जन व्यक्ति भी हैं अपने से धन कम है तो भी उन लोगों का आदर करो अन्य लोगों में अगर धन नहीं है तो हो सकता विद्या उनमें गण हो, हो सद्गुण हो और अच्छी बातें उनमें हो इसके लिए उनको देखकर करके उनका आदर सबका सब्का सबका होना चाहिए अनादर नहीं होना चाहिए अहंकार में दिखा रहे रखे यहाँ से कल अपने विभा हो गई अब भगवान अब नारद जी आएंगे भगवान से मिलने के लिए नान्या स्तिहार रुपते सत्यम बदा भगवान अखिलांतरात्मा तो सरयम राम जय राम जय जय राम श्रीरा